सब देखेंगे क्या बात घर घर द्वार छोड़ करके हाँ बोले घर द्वार छोड़ करके आत्मा से पृथ्वी में चले ये नियम है आत्मा के लिए अपनी रक्षा के लिए पृथ्वी भर का परित्याग करना पड़े अपने लाभ के लिए तो करना चाहिए ये तो अरे यहां पैदा हुए तो क्या है पृथ्वी का त्याग करना पड़ता है अपने श्रेय के लिए तो वही महाराज ऐसी कौन सी बात आ गई बोले सुनो तुमने सब देखा ना क्या क्या हो रहा है यहां क्या हुआ है ये कन्हैया जिस दिन जन्मा उसके पांचवें छह दिन से उत्पाद आरंभ हो गया वर्ग में और उत्पाद भी हुआ राक्षसों का ऐसा मामूली उत्पात नहीं जो बच्चों के लिए बड़ा ही अहितकर तो हम लोग तो बूढ़े हैं हम लोगों का तो किनारा आ गया है अरे मृत्यु का अतिथि तो बन के बैठे हैं जब कभी मौत आ जाए तो ये जो बच्चे हैं यही हमारी आशा है का भविष्य इन्हीं पर निर्भर करता है इनका यदि कोई नष्ट हो हो जाए तो हमारा राज्य धन सारा अगर था तो जिस दिन से ये कन्हैया गोद में आया और ये देखा कैसा है देखो ना कैसा अच्छा लगता है दिखाया मतलब देखो ना इसके एक एक, एक अंग को देख देख करके आंखें गड़ जाती हैं वहां पर कैसा हंसता है कैसा मुस्कुराता है कैसी इसकी आंखें हैं ये हमारे व्रदवासियों का प्राण ही है तो ये तो आप सब मानते हैं कि हमारा भावरे को तो सब मानते हैं बोले तो ये तो कन्हिया की सर हमारे तो प्राणी निकल जाए बोले इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूँ इस बालक के ऊपर तो विपत्ति के तूफान आ रहे आंधी आती है विपत्तियों के रोज रोज तुम देखो मालूम किस दिन क्या हो जाए पूतना आई पूतना से लेकर के इन बक्षों के गिरने तक तुम लोग सब बातों याद करो कि, कितनी आंधिया आई और ये कहाँ कब तक चलता रहेगा कोई पता इसका है नहीं तो बोले ये सब जितने असुर हैं इन तो लोगों ने तो मानो ये सौगंधी खाली है कि तो किसी प्रकार से नंदलाल का अनिष्ट करना है ये तो मानो के जीवन का उद्देश्य बन गया है लेकिन भैया ये तो नारायण की कृपा है हमारे ऊपर ये नंद जो है ना नंद जसोदा ये दोनों भजन बहुत करते हैं कि नारायण की पूजा में लगे रहते और अपने बड़ों का आशीर्वाद है बड़ों का आशीर्वाद और नारायण की कृपा तो इतना उत्पाद होने पर भी बच्चा अब तक बच रहा तो और नहीं तो क्या होता अब तक कोई बच्चे थोड़े ही तो बोले तुम लोग जो है ये तो अपने घर को देखते हो तुम लोग कहां पता रखते हो तुम लोग देखते हो ये खेलता है ऐसे तो उन्होंने फिर कहा उपनंद ने कि देखो मैं बूढ़ा हो गया मैंने लड़कपन से अपने पिता के साथ ब्रजमंडल के सारे स्थानों को देखा तुम तो कभी घर से बाहर निकलते नहीं और अभी मैं बोरा हूँ घूमता फिरता हूं जहां तहां जाता हूं तो गोकुल से अपने उठकर कहीं जाना चाहिए पूछना आई तभी से मेरे मन में यह प्रस्ताव आया कि भाई कहीं चलना है तो मैं जगह जगह घूमने लगा देखने लगा तो मैंने ये देखा है थोड़ी दूर पर एक बड़ा सुंदर वन है उसका नाम है वृंदावन तो बोले वहाँ वन देवी वृंदा उस वन के निष्ठात्री देवी है इसीलिए उस वन का नाम पड़ गया वृंदावन और उस वन में बड़ी सुकुमर सुकुम बड़ी सुंदर सुंदर घास होती है अच्छे अच्छे वहाँ पर तालाब हैं और यमुना का बड़ा लंबा चौड़ा तट है और वहाँ गायों के लिए तो बड़ा सुंदर सारा साधन है भोजन जलपान सुख सुख के सारे साधन मौजूद हैं तो हमारे सब पशु वहां पर जाकर के सब मोटे ताजे हो जाएंगे और वहां बड़ी लंबी चौड़ी जगह है हम जितने चाहें उतने वहां पर मकान बना लेंगे तो अब हम लोगों को और ये गायें भी बढ़ गईगी तो जरा स्थान बड़ा चाहिए छोटे तो स्थान में हम का काम नहीं चलता वृंदावन तो जो है गोपुर की गवाओं से वो स्थान बड़ा अच्छा है तो वहां लोगों को चलना चाहिए इस प्रकार कहते हुए फिर बोले देखो हमारी बात पर ध्यान दो अगर तो तुम लोगों के हमारा प्रस्ताव जचा हो गोकुल का पर्याग और वृंदावन का बात तो भैया देर करने में दरकार नहीं मालूम कली का उत्पाद हो जाए तो अभी अभी जाकर के अपनी अपनी गाड़ियों को तैयार करो सब गाड़ियों पर सामान ला दो फिर हम लोग गायों को भैंसों को बछड़ों को तो आगे कर लेंगे इनको पहले आगे आगे भेजें और हम लोग जाकर के पीछे पीछे और चले जाएंगे सब तो उपनंद ने बड़ी अच्छी भाषा में और युक्तियां देते हुए और श्री कृष्ण स्नेह का वर्णन करते हुए प्रस्ताव रखा तो सबके मन में बात जट बोले भाई बात तो तु, तुम तु दादा ठीक है ये तो ऐसी बात है कहीं अगर ये कुछ हो गया कन्हैया को तो हम तो विन ही मोत मारे जाएंगे कन्हैया को अगर कुछ हो गया तो हम तो मर गए तो दादा सारी बात ठीक है हमें चलने में कोई आपत्ति नहीं हम लोग सब चलने को तैयार है तो कब चलेंगे तो बोले बस कब चलना है क्या है अब तो अविलंब चलना है देर की बात नहीं बड़े जरा देख लो फिर कन्हैया की कैसा है ये तो सबकी दृष्टि कन्हैया की ओर लग गई अब सबके जित इसके रक्षा के लिए अब तो वृंदावन चलना है इसके रक्षा के लिए वृंदावन वृंदावन चलना अब यहां भी वो प्रेम प्रेरित है इनकी इस क्रिया में भी वृंदावन जाने के प्रस्ताव में और वृंदावन जाने की क्रिया में तमाम गोपों के मनों में केवल एक ही बात है कि श्री कृष्ण का मंगल हो ये प्रेम प्रेरित श्री कृष्ण के मंगल कामना से प्रेरित गोप जो हैं, ये तैयार तो उपनंद के बाद सब ने मान ली और सब सब तैयारी करने में लगे मैया बड़ी पसंद है मैया को तो बार बार ये होता था कि कन्हैया को कहां कहाँ छिपा के रखें तो वो बार बार अपने आँखल में ले ले करके कितनी बार मैया रो पड़ती कहाँ चली जाऊँ क्या करूँ गोकुल में रहना तो अब मेरे लिए संभव नहीं इस चिंता से व्याकुल ना इन गोकुल वास हमारो कंस बसत सिर ऊपर मित उठ कर खगारू गांव गांव प्रतिदेश देश प्रति लोक लोक प्रति जानी यह गोपाल कहाँ ले राखू कचनंद की रानी तक पूछना चुनाव थे यह विधाता राखो कैसे मिटे कहो संतन को गर्ग बचन यो भाष्यो जि पर ब्रह्म विनाशी महतारी डर माने परमानंद सुख मुनि व्यास बखाने मैया की प्रीति वात्सुल्य रस ये पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं पर मैया डरे आज मैया ये सब सुन रही थी बैठी बैठी पर्दा लगा करके कि देखें आज क्या सलाह ठहरती है थी। तो जब ब्रजेश्वरी ने व्याख्यान सुना उपनंद जी का और वृंदावन की महिमा सुनी और सारे गोपों की सम्मति सुनी तो ब्रजेश्वरी के अंत में बड़े हर्ष का संचार हो गया वे सब खड़ी खड़ी सुन रही थी देख रही थी तो वृंदावन का जब निर्णय हुआ तो जब ये बातें होने लगी तो, तो कृष्ण भी और दाऊजी भी ये भी जाकर के बाबा गोती बैठ गए थे क्या होता है सब सुनने उन्नने के लिए तो माता ने सखी को भेजा गोई गोथी को जाओ दोनों को बुला ला तो दोनों आए यशुदा रानी के पास आई मैया ने कहा इतनी देर होगी दूध पिया ही नहीं तो अंदर ले जाकर के दूध पिलाया सोचा कि कहीं कि पूर्णमासी मैया नट गई तो पौर्णमासी मैया ने कहा भाई कन्हैया होगा तो पूर्णमासी की बात की बहुत मानते थे तो पौर्णमासी मैया का डर हुआ कि सुदा मैया को कहीं नट जाएंगे तो लेकिन वो पौर्णमाशिया पूर्णमाशिया ने कहा हमारी सम्मति अब तो ये सब लोग तैयार हो गए बृहस्त बन की वो अंतिम रात्रि थी वो कुल की अंतिम रात्रि सब स्त्रियां बस अब जितनी गोपियां थी वो आज चारों तरफ हल्ला मछिया सवेरे चलना है तो अपना अपना गहना कपड़ा पेटी वेठी सब तैयार करने लगी और सब गायों को इकट्ठी करने लगे गोप सब हय है हू हू शब्द होने लगा और अपने अपने गांव के सब घंटा बांधने लगे तमाम चारों तरफ विशाल घंटाओं का शब्द होने लगा तो लगे शंख बजाने सब, शंख बजने लगे अब बोला और तो भाई बड़ी और चीज तो पीछे भी चली जाएगी पर दही के सब भाज तो ले लेना मटके उठके सब, सब मटके इकट्ठे होने लगे और अपने अपने घर के लोगों को लाला करके सब गोपियां सामान देने लगी अब ये जो पोमंड उम्र के जो बच्चे थे उनको भी आज नींद नहीं है वे भी सब यात्रा का काम कर रहे हैं राम शाम तो सो गए ये दोनों तो मैया की गोद में मैया ने लाड वार लड़ाया तो इनको तो नींद आ गई लेकिन रोहिणी की को नींद नहीं रोहिणी तैयारी में लगी रोहिणी ने कह दिया कि तू तुझे सोदा इनको लेके सो जा नहीं अकेले सोएंगे नहीं दोनों और रात भर जागेंगे कुछ हो जाएगा इनको डर लगा कहीं बीमार न हो जाए बच्चा रात भर जागा बीमार हो गया तो रोहिणी तो लगी वृंदावन की तैयारी में परिचारी का एहसास अब वो सबसे पहले रोहिणी की कश्मीर सजाती क्या है इनको क्या चाहिए इन दोनों के लिए जो जो सामग्री अपेक्षित है, हैं उनकी पहले समाज राम के लिए क्या और शाम के लिए क्या बोले कल जाते कहे खिलौना लाओ और नहीं मिलेगा रोएंगे तो पहले नीचे खिलौनों को जुटाओ तो तमाम खिलौने इकट्ठे कोई तो बोले कोई खिलौना छूट नहीं जाए कहीं वही मांग बस है जो छूटे वही मांग बस है तो सारे खिलौने इकट्ठे करके नीलमणि के और दाऊ के वो पेटी भर रही है और सबसे बढ़िया चीज क्या है शम सुंदर के खिनौने भर रही और मन में श्याम सुंदर की झांकी हो रही स्मरण हो रहा है ना सर्वेशुकालय शुमा स्मर युद्ध चाहिए यहाँ तो ये यह स्वाभाविक था वहां तो भगवान ने आज्ञा दी कि तुम ऐसा करो अर्जुन से कहा कि तुम मेरा स्मरण करो नित्य और यहाँ तो स्मरण ही जीवन है रोहिणी मैया समान गुफान लड़ाएं अपनी मिटीजें सजा रही हैं और सबके अंतर में वो मधुर मोहन का जो संस्मरण है वो समाया हुआ है बार बार चेष्टा ऐसी होती है इससे नंदलाला प्रसन्न होगा ये वो राजी होगा ब्रजेश्वरी के हाथ में कोई चीज आती है इतने इतनी नहीं उचित्र सामने नाच उठता है जो हंस रहा है न इसको जो खस रहा है खेल रहा है निमग्न हो जाती रात बीतती है उषाकाल होता है गुड़ सुंदरियों में नगीन उत्साह का स्मरण हो गया वो सब चीजें अब उन्हें पेटी भरिए खिलवाना रह गया बोले अच्छा पेटी खाली करो दूसरी बार भरो और फिर बीच बीच में दौड़ करके आती देख जाती सोए हुए को सोया है। देख जाती ही बार बार देख जाती हैं अब सवेरा होने को लगा यात्रा से पूर्व जब इनको स्नान कराना है ना जल्दी चलना है तो राम को शाम को स्नान करवाना है सजाना है मैया से रहा न जाओ कह मई भैया ऐसे चले चले बोले नहीं नहीं दो काम तो करने पड़ेंगे गहने वहने पहना दूंगी और कलेवा करा दूंगी तब जाना तू तो स्मृति अब वो मैया सोई है तो रोहिणी जी ने कहा कि देखोदा दे तू देर लगा देगी तू देर लगा देगी और फिर जाने में देर हो जाएगी तो तू उठग और इसको भी उठा ले अब क्या है सब मैया के मन में बात आई बोले बात तो ठीक कहती है तब वो नीलमणि को जगाने लगे रोहिणी जी जागो मोहन भोर भयो दिख कमल कुमुदिनी मुदी तमचुर को सुरहास गयो तीर्थ ग्वाल बाल सब ठाधे पूर्व दिशत उदयो सुनत बचन जागे नगनंदन नंदन सूर्य जन उछ बेटा जागो मोहन कमरों का विकास हो गया सूर्य की करनी पड़के के जो थी वो मरझा गयी ये देख हमारे साथी संगीत सब आ गए सूरज भगवान आकाश में पूर्व की ओर दिखने लगे अब जाग खोली मरिया उठा के गोद में ले लिया अब जाने की तैयारी है तो अब वहाँ ताँचा लगा बड़ी सुंदर यात्रा का वर्णन है ये वो तो तैयार हो जाने को तो गोधना पुरस्कृतियों श्रृंगान्या पूर्य सर्वतः पूर्य घोषे न महताए सह पुरोहिता कुम कृष्ण नीला कुमकुम का जग प्रीतावास तथा शशोदारोहणिया श्रवणत्सुक वृंदवनम संप्रवेश भजावासम शक चंद्रवक्त वृंदावनम गोवर्धन यमुना पुनीासी प्रीति राम माधव एवं बजूक सां प्रीति बाल चेषित कलवाक्य स्वालेन वृत्स पानूवतु हो तो गई अब ब्रहपुर का कि जो सड़कें रही वो गारों से भर गई असंख असं शक हैं और उनके ऊपर सबके ऊपर मंडप लगाए छाया हुआ रहनी चाहिए ना तो किसी पर सफेद किसी पर हरा किसी पर लाल किसी पर पीला ये बढ़िया बढ़िया बस्त्रों के छीटों के, के और सब पर मंडप बने हुए हैं मंडप के चारों ओर दरवाजे बने वो गाड़े ऐसी थोड़ी थे पर आज तो वहाँ पर वो गाड़े हैं वो तो वो तो तमाम दिव्य लोगों के दिमा आके उनमे सवाल है हम लोग धन्य हो जाए आज और मंडपों के चारों ओर पताखाएं लगी हैं ऊपर स्वर्ण कलश सुशोभित हैं ये परम विशाल शकट मानो आज ये शोभा बढ़ा रही है तो ये ऐसा मालूम होता है कि ये कनक कलशों पर जो फहरा रही है पताकाएं ये मानो अपनी रचनाओं के द्वारा रज रश्मियों का मानो पान कर रहे तो ये अमर विमान भी के देश करके आज देवताओं के विमान अपने को धिकारते हैं कि हम तो इन सुर सुंदरियों को देवताओं को ढोने में लगे रहे अच्छा होता कहीं वर्ज में गाढ़ा बनते यहाँ के शगट बनते तो हमारा आज धन्य भाग्य होता ये ये श्री कृष्ण के सखा ये ब्रजबालाएं ब्रज तरुणिया ये ब्रजमाशाएं ये सब इन पर हम पर चढ़ कर चलती ये सब देवता रहे इन सब सबके निष्ठाते देवता है ना और यहाँ तो सब देवते ही आए सब चेतन रहे अब उन सकटों में बड़े बड़े भारी भारी सब बैल जोड़ दिए गए जिनके तीन सोने से महे हुए और जिनके गले में तम तमाम घंटिया बने हुए झुनझुन झुन झुन झुन झुन टन टन शब्द हो रहे सबसे तो और ऐसे वो पंक्तियों में खड़े असंख्य वो सगट गाड़े उन पर बोले सब भाई अपने अपने ढंग से बैठो तो बूढ़े बूढ़े सब, सब बुद्ध गोप एक एक कतार में बैठे अपनी अपनी बुद्ध गोपिकाएं बैठी अपने साथ ही मेरे आनंद रिंग आया था ना तो जो बुरी गोपियां थी वो एक साथ अपने अप अलग अलग गाड़ों में बैठी तरुणिया एक में बैठी कुमारिका एक में बैठी बच्चे सब छोटे बड़े अपने अपने स्थानों पर ठीक बैठे और बदमही सिंह यशोदा मैया रोहिणी ये दोनों को लेकर राम श्याम को एक गाड़े पर बैठे उस गाड़ी का वर्णन करते हैं मणिखचित सुवर्ण चित्र वर्णे चुचि तु लिखया अनुकूल मध्य गिर गिरी होशेज विजे सुतुल रोचि से रोहिणी जसोदे एक बड़ा सुंदर विचित्र मनियों से बना हुआ स्वर्ण वर्ण का वो है उसके बीच में बड़ा सुंदर श्वेत उज्ज्वल और बड़ा कोमद मृदुल गद्दा बिछा है ये गद्दा भी धन्य हो गया आज ये गद्दे वगैरह इन सब में देवता प्रविष्ट हो गए और उसमें सुंदर मानवीय कमरा बना हुआ है घर को शुसा है और नंद नंदन नंद, श्री कृष्ण चंद्र के वो महान मर्क मणि के समान श्याम कलेवर ऐसी मनो नील ज्योति प्रवाहित हो रही है और बलराम के गौरवर्णों से वो उज्जवल आभा का प्रवाह बह रहा है ये उज्जवल ज्योति दोनों मिलकर एक नए रंग का वहां पर नए वर्ण का उद्भव करती है उदभाषित हो रहा है तमाम वो शकट ऐसी परम सुंदर शकट में आसीन हुई ब्रजेश्वरी यशोदा और रोहिणी माता सुशोभित हो रही हैं अब चलने की तैयारी सबसे आगे ब्रजेश्वर का रथ है बजवासियों का अपार गोधन खड़ा है मोर लाखों गाये हैं और गोप अगणितोप गो, जब कोई सिंगार बजा रहे हैं